भाइयों और बहनों मैं देखता हूं कि आप लोगों को काफ़ी गर्मी तो लगती है मुझको भी लगती है अगर से पंखा चलता है तो भी लेकिन मैं लाचार हूं और आप भी लाचार हैं मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वो आप, वो आप सुनना चाहते हैं ये मैं समझता हूं अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं और घबराहट में पड़ गए हैं इतनी गर्मी में तो आप जरूर जा सकते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जो कपड़ों के जरिए से या तो पंखा से या तो कागज़ के टुकड़े से भी थोड़ी हवा ले लेते हैं उसका उसको द्वेष नहीं लेते रहिए वो कोई कागज बंद करने की ज़रूरत नहीं मैं भी वही करूँ वहाँ रहूँ तो देखो यहाँ तो कोई लड़की है वो उड़ा रही है और मुझे नहीं तो, कोई, कोई तो को जब थकान, है, तो को चलाता है। और को थकान चला है तो कोई बड़ा वो भी चलाता है लेकिन मेरी जैसा मिशिन है बुरा हो गया है तो उस पर रेम खाते हैं, तो पीछे जो दूसरों की रेम का भूखा है वो दूसरों पर क्यों रेम नहीं करेगा तो मैं तो रेम करता हूँ इतना ही नहीं मैं समझता हूँ कि आपको जितने पंखे चला सकते हैं वो चलाइए और सब और औरत वो पंखा लाएंगे तो मैं नहीं ये कहूँगा कि वो पंखा चलाना वो तो औरतों का ही काम है मरद का नहीं है ऐसे मरद नहीं बनते हैं औरत भी मरद बन सकती जब उसमें वो अगलापन छूट जाता है और वो ऐसा ही मानती है कि मैं बनी हूं, तो क्या मैं बस नीच बनी हूं तो, अंग्रेजी में तो ऐसा कहते हैं ना कि वो तो आधी तो तो तो है है लेकिन बेटर हाफ तो सही लेकिन अच्छा आधा हिस्सा वो उसका पड़ा है ये वो है तो अपनी जो जगह है वो ले ले तो, तो अच्छा ही हो जाता है और आपने बहुत मीठे सुर में यह वचन सुना मुझको बहुत प्रिय है क्योंकि मुझको वो कंठ प्रिय है वो कोई कहीं जाकर गायनशाला में नहीं गया तो वो गाता है ईश्वर ने उसको ऐसा ही आवाज़ दिया है वो तो वर्षों के पहले पीछे तो वो किधर रहता है मैं किधर रहता हूँ जेलों में रहता हूँ वो भी जेलों में चला गया है तो मौका नहीं मिला जब आश्रम में था तो बहुत बफा सुनाता था तो आज मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि गिरदारी ये तू गाएगा तो उसने कहा गाऊंगा तो जैसा सूर मैंने उस वक्त सुना ऐसा ही वो ही भजन तो वो भजन उसको प्रिय है तो वो अपने सूर के कारण नहीं ऐसे तो बहुत भजन पड़े हैं कि सूर के कारण मीठे लगे लेकिन उनके शब्द मीठे न रहे तो मुझको मीठा नहीं लगने वाला वहाँ तो क्या है कि उसको तो मुरारी की बंसी का मधुर गान सुनना है और वो कहा है किसके लिए गोपी के लिए तो ब्रह्मानंद ने जो गाया तो ब्रह्मानंद ने ऐसे ही कहा क्या कि वर्तों के लिए है और वो वो मरदों के लिए नहीं है तो वो मुरारी जो अपनी बंसी बजाता है तो किन के लिए है तो उसमें तो ऐसा है कि हम सब गोपी हैं तो उसके पास ईश्वर के पास क्योंकि वो तो न, न, नारी है न, न नर है उसको तो कोई जाति भेद नहीं है पंक्ति भेद नहीं है उसको योनि भेद नहीं है वो तो अयोनी है अपंक्ति है सब सबको जितना कहो वो तो नीति है वेदों ने तो हमको ये सिखाया कि कोई भी उसके लिए विशेषण दे दो तो सच्चे अगर जानने वाले हैं तो मेरे के नाम को नीति वो नहीं है ऐसा वो है तो उनके पास तो हम गोपी ही है दूसरा क्या हो सकते है तो पीछे वो ब्रह्मानंद कहते हैं कि वो मधुर बंसी हम कैसे सुनो तो आप ये मांगते हैं कि वन में जाना तो जिस जगह पर लोगों की आबादी नहीं है वहां से भाग जाए तब वो सुन सकते हैं ऐसा नहीं है वो वन तो हमारा हृदय का है और हृदय को अगर हम वन कहते हैं और बना सकते हैं तब तो हम वनवासी बन सकते हैं वो वन नहीं कि जो तो यहाँ से 25 माइल दूर हो वहाँ जाकर हम बैठे रहें और वैसे चीखते रहे और समझे हाँ हमको तो वो बंसी का नाद आता है और बंसी है कहाँ वो जो बंसी है वो भी यहाँ पड़ी है नाद भीतर पड़ा है और अंतर में जो नाद पड़ा है वो सुनना है तो मैं तो यहाँ भी सुन सकता हूँ उस मुरारी की बंसी सुनने के लिए मुझको कहीं जंगलों में नहीं जाना पड़ता है वो बहन कुछ कह रही है तो इससे भी वो नाद बंद नहीं हो सकता है इसका मुझको तो ये लगता है कि हम सब ईश्वर के सच्चे भक्त हो जाएं और वो जो बंशी बजाता है जो मधुर नाद उसका निकलता है वो निकले तो हिंदुस्तान का खेर हो जाता ऐसे नहीं जैसे क्योंकि वो बहन ने तो लिखा है उसको वन में इस्तेमाल किया है।, वो दिखा ऐसा है और तुम्हारे तो जेना साहेब तो को बिगाड़ा जेना साहेब को जो कुछ भी करता है मस्ती करता है उसका कारण तो तुम ही अरे मे क्या कारण होने वाला था उसको मैं क्या बिगाड़ने वाला था मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो उनको तो मैं कर सकता और ही कर, कर सकता हूँ किसी को बिगाड़ा नहीं इसका मैं गवाह हूँ लेकिन मैं नहीं गवाह हूँ करोड़ों आदमी उसके गवाह है अगर हम समझ ले तो कि जो मस्ती करने वाले हैं जो पास एटम बॉम्ब है उससे कोई किसी को सचमुच वर्ष कर सकता है वो तो नाश कर सकता है एटम बम ने तो नाश किया एटम बम ने किसी को उसकी ओर खींचा नहीं जो एटम बम चलाने वाले थे उनके ओर उनको उसके ओर तो खींचा नहीं तो इसलिए जगत में जो लोह चुंबक है जो खींचने वाली चीज़ है वो एक ही चीज़ है कि हमको खींचती रहे उनको तो प्रेम ही देती से बड़ा दो चुंबक या तो चुंबक चुंबक कहो तो का तो तो का नहीं नहीं है है ना तो वो दो उससे बड़ा खींचने कोई जगत में नहीं है। इसका मैं गवाह साक्षी तो इसलिए मुझको तो ऐसा लगता है कि वो भजन आज हमको तो ठीक से मिला कि जब वो फिर हमारे पर हमला हो गया कि मटगाओ मत हो वो वो मत पढ़ो कुरान शरीफ़ में तो वो कुरान शरीफ़ में मत पढ़ो ये तो चला गया अभी तो तुम बात भी ना करो बहस करना वो भी बुरी बात है मैं कहता हूँ बुरी बात नहीं है लेकिन अगर बुरी बात है तो मैंने तो कहा ना आपको तो आपको यह न रहे तो मैं कोई आपको ज़बरदस्ती से पकड़ थोड़ा सकता हूँ नहीं सुनना चाहते तो आपने मुझको वनवासी कर लिया यूँ भी मैं तो वनवासी हूँ ऐसा मेरा दावा है और कुछ क्योंकि मुझको वहाँ चैन नहीं पड़ेगा वन में मैं चला जाऊँ तो तो कोई मेरे को तो इंसान है इंसान हमेशा साथ साथ लेने के लिए पैदा हुआ है वो वो जुड़ा रह नहीं सकता है इसलिए मैं वन में जाता हूँ तो भी आप लोग तो मुझको खींचने वाले हैं आप क्या करते हैं उसको ऐसा होगा ही हाँ ये है कि तो मैं वहां बैठा भी आपको खींच सकता हूँ आप मुझको ना खींचे तब तो दूसरी बात हो जाती है वो मेरे पास है वो कला अगर मैं हासिल कर लूँ तो भी सिर्फ आपके साथ बोलना क्या था कुछ जाएगा तो वो तो मैंने कहा लेकिन वो तो क्योंकि ये हो गया इसलिए मैंने आपको सुना दिया लेकिन आप तो सुनना तो ये चाहेंगे कि भाईशाह साहेब के पास चला गया और देर लगी तो वहां क्या करके आया क्या लाया तो मैंने तो आपको कहा है कि भाईशाह साहेब कहाँ लेने वाले हैं उनको तो हम आज कह सकते हैं वो तो बेचारे हैं वो यहाँ यहाँ देने के लिए आए हैं वो तो लेने के लिए भी नहीं आए हैं लेना तो चाहेंगे चाहते हैं ऐसा मुझको तो सुनाते हैं कि मैं तो ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ भी हिंदुस्तानी पीछे हिंदू हो या मुसलमान को ऐसा न समझे कि मैं आप लोगों को लूटने के लिए लाया आया हूँ या तो आप लोगों के बीच बीच में झगड़ा फसा देखने के लिए आया हूँ क्योंकि एक अखबार ने तो लिखा है और वो जो तो लिखा है वो अपनी अपना ही आवाज़ नहीं है बहुतों का आवाज़ उसने लिखा है वो क्या लिखते हैं कि अच्छा वो एक तो अंग्रेज़ों ने हमको ग़ुलामी में रखा इतने बरसों पर तक अभी बड़े बन गए और बड़े बनकर बस मीठी जबान से कहते हैं कि तो हम तो हिंदुस्तान को शांत रखकर कर यहाँ से भाग जाना चाहते हैं जान जाते थे तो जून महीने वो आगामी वर्ष के इस वर्ष का जून तो चल रहा है लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे एक थोड़ी सी मदद आप लोगों को मिलती है तो हम करीब करीब पंद्रह अगस्त के भीतर चले जाते हैं और पंद्रह अगस्त को तो हमारी आखिर की है मैं चाहता हूँ कि वो पंद्रह अगस्त आखर की रहें उसके ये माने नहीं है कि यहाँ जितने अंग्लिस पढ़े हैं वो चले जाएँ लेकिन इसके ये माने तो खूस है के पीछे गवर्नर जनरल साहब भी रहते हैं तो वो हमारी हमारे कहने रहते हैं आज हमारे कहने नहीं है हम उनको कहें कि चले जाओ तो वो नहीं जा सकते हैं लेकिन कल जब वो कहते हैं आज कल हमारे पास जो आज चल पड़ा है वो इससे बल्कि बढ़ के चीज है इससे बढ़ चीज तो पड़ी है आप हमको हमको यहाँ से भगा दे मार कर यहाँ से फेंक दे तो, तो हो सकता है आप वो करना नहीं चाहते हैं आपने वो किया नहीं सारा हिंदुस्तान जाग उठा बयालीस के साल में तो वो आप, आपने तलवार के जरिए से हमको निकालने की कोशिश नहीं की ये बात सच्ची है कि कई लोग तो दीवाने बन गए कई लोगों ने वो रेल का पाटा उसको उठा लिया तार काटा किसी को मार भी लगा किसी कोई भी सही वो सब किया लेकिन करोड़ों ने नहीं किया अगर करोड़ कर लेते हैं वो कर लेते हैं तो तो हमारा नाश कर लेता है तोर बचे आपके पास कुछ न देना रहता देना रहता बस आपने, हैं आपने हमको मार दिया और बस हमको भगाने की भी जरूर नहीं है लेकिन आप लोगों ने तो ये नहीं किया आप लोगों ने तो शराफत की कि आपको बुरा लगा कि हमने जो किया है वो हिन्दुस्तान में कुछ अच्छा ही नहीं किया वो जहर हिंदुस्तान ने पेला किया वो सब आपने माना माना तो इसलिए आप खबह हो गए खबा हो गए तो हमको निकालने की चेष्टा की लेकिन हमको निकालने की चेष्टा भी की शराबत से वो करोड़ों ने झुकिया करोड़ों ने वो जलाने में मारने में पीतने में वो काम नहीं किया नहीं किया करोड़ों ने तो नहीं किया लेकिन उनको तो आप तो कह तो सकते हैं कि जो लोग हमारे नौकर रहे वो भी हमको जहर नहीं पिलाया हमने तो कोशिश तो की इसका मैं गवाह हूं कि हाँ हा, वहां से हट जाओ तो हट जाओ तो भी हमारा काम नहीं बच जाता है लेकिन हटे नहीं मैंने तो यहाँ तक कहा ना कि राजा लोग वहां से हट जाए वो वो सिपाही लोग हैं वहां से हट जाए जो उनके दफ्तर में है वो भी हट जाए जज है वो भी हट जाए तो वो कहाँ काम कर सकते थे लेकिन मेरी वो तो चली नहीं लेकिन दूसरा पीछे एक हटने का मैं बात करूँ तो मेरी ही बात चले ऐसा थोड़ा है तो कहीं ने ऐसा भी समझ लिया कि चलो उसको जहर भी दें जहर देकर भी वो मार डाले तो भी अच्छा है कोई कोशिश भी की लेकिन वो कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिली उसमें भी कामयाबी नहीं मिली बहुत लोग तो सिपाही जे क्या और तो उनके क्लार्क है जज है वो नहीं निकले कोई कोई निकले उससे क्या हुआ लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि कुछ भी हो आप लोगों की आह तो देखी और आप लोगों ने ये नहीं ठाना था कांग्रेस नहीं ठाना था कि उनको मार पीट कर निकाल दो लेकिन उनके साथ असहयोग करके उनको हरा दो तो असहयोग आप लोगों ने काफ़ी किया पूरा नहीं कर सके लेकिन हम तो समझ गए कि यहाँ हमारे राज चलाना है तो हमेशा मार्शल लॉ से तो मार्शल लॉ से राज चला हमको क्या मिलने वाला था इसलिए वो छोड़ा तो अभी थो तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं इसलिए यहाँ आए हैं यहाँ से लेने के लिए नहीं लेकिन यहाँ से जाने के लिए जाते जाते कुछ यहाँ शांति फैला सकते हैं तो अच्छा है नहीं शांति फैलेगी तो भी उनको तो जाना ही वो तो एक एक हिस्सा बना दूसरा हिस्सा अब वो अखबार वाला कहते हैं कि नहीं वो तो पाजी है उनका भरोसा करना वो अधर्म है तब क्या करें कि वो आए हैं वो भी अपनी सत्ता है उसको जमाने के लिए आ गए हैं यहाँ तो कैसे कि के एक तो वो अपने बैठे हुए यहाँ हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर डाले और पीछे क्या के पीछे वो दो टुकड़ों में आपस आपस में वो लड़ा और लड़ते रहें और पीछे वो भागने की कोशिश करे कि जाने की कोशिश करे तो कोई तो उनका दमन पकड़ देंगे कि नहीं मेहरबानी करके यहाँ से मत जाइए हमको थोड़ी जो तो मदद दिए थोड़ी शांति तो कर लीजिए पीछे आप जाइए वो तो उनका भी बेहाल हो जाएगा अगर वो दगाबाजी है तो लेकिन वो तो भाई साहब कहते हैं लिखने वाले कि वो दगाबाजी है वो सिवाय दगा के दूसरा जानना ही नहीं मैं कहता हूँ कि ये कहना ऐसा मानना वो भी इंसानियत नहीं है वो हिम्मत नहीं है और मैं तो सबको बहादुर देखना चाहता हूँ तो बहादुर को क्या पड़ी है कि कोई धोखा देता है धोखा देता है तो वो गिरेगा हम नहीं गिरने वाले हैं इसलिए मैं तो कहता हूँ वो मेरे साथ तो शराफत से बात करते हैं भाईश्वर साहब आज भी मैं चला गया मैंने तो ऐसी बातें भी उनको सुना दी कि देखिए ऐसा कहते हैं तो वो तो मुझको तो पूछे ना कि तू मानता है क्या तो मैंने कहा कि मैं मानूँ तो आपके पास कैसे आने वाला था मैं तो पीछे आ नहीं सकता था और मैं आपको कहता हूँ कि मैं कोई मैं तो कहता हूँ मैं तो सत्याग्रही हूँ सत्यवादी हूँ सत्याचरणी होने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको पैसे धोखा देकर मैं क्या करूँगा किस वास्ते मैं धोखा दूँगा मुझको क्या चाहिए आपके पास से तो मैं तो मानता हूँ कि आप शरीफ है शरीफ है तो मुझको आप बुला लेते हैं मुझको भी अच्छा लगता है और जो मेरी जेन में है मेरे पास से जो कुछ कहने का है वो तो मैं आपको सुना लेता हूँ ऐसा तो कीजिए तो मैं गया तो सही तो उनके साथ तो ऐसी मोहब्बत की बात चली और मेरे दिल में जो था वो उनको सुनाया फिर वो तो आपने तो कर वो कर लिया वो तो आपने नहीं किया है वो तो कांग्रेस और लीग वालों दोनों को मिल के कहा कि हमारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं तो बना दिया बना दिया उन्हीं के कहने से दो स्टेटस की विवाद हो गई कि बीच में अगर बीच में सारी सारा हथियार आपको चाहिए तो दूसरी तरह से तो हो नहीं सकता है क्योंकि लड़ाई से जीत नहीं लिया है और और और और आ, आ, मित्रता से हम करना चाहते हैं तो हमारे पास तो ये चीज़ आज दे सकते हैं वो तो ये है बाकी जो तो हमने किया है कि चौदह महीने के बाद चले जाएँगे चार नहीं 12 महीने रहे लेकिन दो महीने में, में करना है या तो तीन महीने में करना है तो यही हो सकता है तो इसलिए वो कहते हैं कि तो आप लोगों के कहने से वो की बात तो होगी अभी उसमें थोड़ी तो देर लगेगी पार्लियामेंट को वहाँ को मिलना है तो वो देर लगती है इसलिए वो और दूसरा पीछे एक एक घर का हिस्सा करना है छोटा घर का तो भी उसमें देर लग जाती है उसमें थोड़ा सामान देता है उसके फेरिस्त बनी जाती है इसमें से एक चीज क्या कौन लेगा एक चीज़ कौन रखेगा कोई चीज़ का दो टुकड़ा कर सकते हैं तो कर सकते हैं लेकिन जिसका टुकड़ा ना कर सके उसका क्या करेंगे तो इसलिए एक घर का हिस्सा करते हैं तो देर लगती है तो यहाँ तो एक मुल्क का हिस्सा करना है और इतने लोगों के बीच में की बात पड़ी है तो कुछ देर लगने वाली है तो जितनी शीघ्रता से काम कर सकते हैं इतना हो सके तो उन्हें कहता उनको भी मैं तो कहता हूँ कि आप तकलीफ क्यों ले आप हम कर ले आपस आपस में तो तो वो तो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है लेकिन कैसे हो सकती है आज तक हम उनको बीच में रखकर बात करें तो मैं तो कह रहा हूँ कल भी कहा था आज भी कहता हूँ मिन्नत करता हूँ जना साहेब का वो काम है कि आपने चाहते थे वो मिल गया छोटा मिला तो भी है तो चीज़ वही जो आप चाहते थे वही तो तो असल चीज़ तो जो चाहते थे वो मिलती है थोड़ी मिलती है तो उससे क्या हुआ तो अभी आपका काम हो गया है कि सारी दुनिया को कहो हिंदुस्तान की दुनिया को कहो कि मैं जो चाहता था वो तो ये चीज़ है तो उसको आज ऐसे नहीं कि नाम ही उसका नाम कुछ भी दो लेकिन वो चीज़ क्या है नाम गुलाब का फूल दिया और गुलाब का फूल फूल जैसा भी लिया लेकिन वो गुलाब का फूल नहीं है तो क्या काम की है चीज तो मैं तो ये पूछू ना कि आप जिसको गुलाब का फूल कहते हैं उसको वो कैसा है उसको मैं खोल कर देखूँ तो उसमें से क्या निकलता है मैं अगर सूख के देखूँ तो उसमें से सुगंधी आती है कि नहीं ऐसी बात तो मैं कह सकता हूँ ना तो मैं कहता हूँ आपके मार्फत से आपको कहता हूँ सारी हिंदुस्तान को सुनाता हूँ दुनिया को कि अब भी मौका आ गया है कि उनको साफ साफ कह देना है कि ये मैं चाहता था और ये अभी मैं चाहता हूँ आपको कह देता हूँ क्योंकि मुझको चीज तो मिल गई अभी हिस्सा हो जाता है कभी पीछे मुझको राज चलाना है तो पाकिस्तान का राज चलाऊंगा उसमें कोई सिख को जगह है कि हिंदू को जगह है कि उन सबको वहां से निकल जाना है ऐसा कहे तो नहीं पाकिस्तान चलाना है अभी फ्रंटियर में क्या होगा फ्रंटियर में तो कहते तो हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूश असेंबली में तो, तो फ्रंटियर के मुसलमान पड़े हैं क्योंकि वो कांग्रेसी है अब भी उसमें लिखा है कि तो रेफरेंडम रेफरेंडम होगा, वे करके तो क्या करना है वहां तो क्या वो वहाँ जो हिस्सा करेंगे ऐसा तो होगा ना कि थोड़े मत पठान तो कहने वाले हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे थोड़े पठान तो कहेंगे कि हम तो हिंदुस्तान में जाएंगे ऐसा भी हो सकता है कौन जानता है वो तो खुदा ही बेहतर जानता है कि अक्सरियत में कहते हैं कि हम वहाँ रहते हैं तो पीछे क्या वो वो फ्रंटियर खोदें बलूचिस्तान का क्या होगा वो सब तो समझने की बात है ना तो वो कह दें कि मैं मैं पठानों का हिस्सा नहीं करूँगा मैं बलूची का, का हिस्सा नहीं करूँगा लेकिन मैं तो इस तरह से हिस्सा हिंदू हिंदू हिंदू का भी नहीं करना चाहता हूँ मेरे साथ हिंदू रहेंगे तो अभी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे जैसे मुसलमान तो कहने से तो नहीं बनेगा इतना केह तो दिया है उन्होंने अभी उनकी कार्रवाई से हम, हम देख सकते हैं तो कार्रवाई बताने का भी मौका अभी तो मिल जाता है काफी जा। के, के जिस जगह पर हम चले जाए तो मुसलमान अभी हमको दुश्मन माने आज तक माना भले माना लेकिन अब क्या है चीज हो गई कैसे भी और उसमें भी भले खुशी होकर के ना खुशी से लेकिन कांग्रेस ने भी तो शरकत दी और इसलिए कांग्रेस को गालियां मिलती हैं मुझको तो मिलनी चाहिए मुझको तो एक भाई तो कहता ही ना कभी क्यों मर नहीं जाता है अभी क्यों उपवास नहीं करता है तो वो तो दूसरी बात को तो मैंने सुना ली लेकिन ऐसी बात हो गई है तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी जिना को आपके पास आना है मेरे पास आना है जितनी कांग्रेसी है नॉन कांग्रेसी है सबको कि आप कहिए तो सही कि आपने इतना बड़ा झूम हझुम बचाया कि बस हम तो हिंदुस्तान का वो तो अखंड हिंदुस्तान ही चाहते हैं आज भी हिंदुस्तान तो अखंड ही है लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान भाई भाई के नाते से रह सकते हैं मोहब्बत से रह सकते हैं इसलिए मैंने सोचा कि इस करना चाहिए तो इस से मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सुन ले ऐसा मैं कहूँगा कि तो वो ऐसा करें तब तो पीछे हमारी गाड़ी वो अंग्रेज के शिवाय भी चल सकती है आज तो वो तो पड़े हैं पड़े हैं वो भी जाने की कोशिश करते हैं वो कांग्रेस को समझावे लीग को समझावे लेकिन हम आपस में क्यों न समझे एक जमाना तो था कि लीग और कांग्रेस का पैक्ट हो गया वो पैक्ट तो एक हद में तो है अभी भी चलता है तो इसलिए अभी एक पैक दूसरा हो जाए और वो पैक ऐसा बने कि कभी उसमें तो पीछे टूटने के साथ ही नहीं तो आपको तो मैं ये कहूँगा कि वाई सहब के पास जाकर भी आप ऐसा ही समझे कि ऐसी ऐसी ही बात में निकली बाकी तो सबकी सब तो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ और बताना फिजूल भी होगा तो हम सब तो यही कोशिश करें कि हम दुश्मन मीट दोस्त बने हो गया वो हो गया उसके बिलियर रोएंगे भी लेकिन उसको दुरुस्त करना वो हमारे हाथों में क्योंकि अकेले वाईस नहीं कर सकते अकेले कांग्रेस वाले नहीं कर सकते अकेले लीग वाले भी नहीं कर सकते सब मिलकर तो सब कुछ हो सकता है इतना ही मैं आप तो कहूँगा